भासार्थ इस यज्ञ में जन्म से श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि देवों की स्तुति करते हैं जो पत्थरों से पीसने के लिए ऊपर उठाते हैं वे सभी यज्ञीय सोम को देखते हैं विश्व दृष्टा इंद्र जिनसे महान हुआ सोम रस पीकर आनंदित हुआ उस इंद्र का वज्र आकाश मार्ग से अन्न साधक उदक उत्पन्न करे त्रिनवतीतम सुक्तम भासार्थ हे द्यावा पृथ्वी तुम दोनों बहुत विश्त्रत होवो ये विश्त्रत भान द्यावा प्रथवी उत्तम मिस्त्री की भात हमें परस्पर सदई्व सहायक हो तुम शत्रुओं के बलों से इन उपायों से हमारी मारे रच्छी end ईन उपायों से उप्रफभ़ i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 तुम सभी निश्चय से संपूर्ण तेजों को धारण करने वाले तथा तुम सभी यज्ञों में पूजा के योग्य हो भाषार्थ आर्यमा मित्र सर्वगामी वरुण लोगों से स्तवित रुद्र सबके पोषक मरुत तथा भग ये सभी देव तुल्य हैं ये सब लोगों को सुख प्रदान करें वे सब अमृत की भांति हवि दव्य के राजा हैं भाषार्थ और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 भाषार्थ और हमें रुद्रपुत्र आश्व भी सुखी करें उसी प्रकार रथों का पति पुरुषा रिभु अन्नवान भग सर्वगामी वायु एवं सभी देव हमें सुखी करें सभी ज्ञानों एवं धनों के स्वामी हे सब ब्रह्मादि महान देवों सब हमें सुखी करें भाषार्थ महान इंद्र यज्ञ से प्रकाशित कांति युक्त होता है तेरी सेवा करने वाला यजमान भी यज्ञ से प्रसन्न होता है हे इंद्र यज्ञ के प्रति अत्यंत शीघ्रता से आने वाले तेरे रथ के अश्व भी अतिशय बलशाली हैं इंद्र के लिए जो सामगान है वह भी बहुत असाधारण है इसका यज्ञ भी मानव के लिए साधारण नहीं है वह दिव्य है भासार्थ प्रेरक सदितृदेव हमें कभी लज्जा से मुख झुकाना न पड़े ऐसा कर वह तू धनवानों के ऋतजों से स्तवित होता है मृत्यु के साथ रहने वाला इंद्र रथ के चक्र एवं अश्वों के रासों की भांति इन सभी लोकों के बल को हमें दे भासार्थ हे द्यावा पृथ्वी तुम हमारे इन पुत्रों को सर्व मानवो परयोगी महान यश प्रदान करो बल प्राप्त करने के लिए पुष्ट युक्त अन्न प्रदान करो तथा शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पार करने के लिए धन प्रदान करो भाषार्थ हे सर्वव्यापक बलशाली इंद्र हमारी कामना करने वाला तू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 पी न टूटने वाले शीघ्रगामी घोड़े से चलने वाले सुदृढ़ रथ को बनाता है वैसे ही मैंने इसे बनाया है भाषार्थ जिनके धन दान से युक्त यह स्तुति होती है उनके लिए यह स्वर्णमय अलंकार की भांति बार-बार प्रीति युक्त होती है युद्ध में जैसे बहुत से पराक्रम किए जाते हैं आत्मा घटी चक्र श्रेणीबद्ध होकर चलता है वैसे ही हमारे स्तोत्र हैं भाषार्थ जो देव हमें चाहते हुए 500 रथों में अश्व जोतकर यज्ञ मार्ग में जाते हैं उन देवों के प्रशंसा युक्त श्रमणीय स्तोत्र का पाठ दुहसीम प्रथवान वे तथा बलशाली राम आदि धनवान राजाओं के पास मैंने किया है भाषार्थ इन राजाओं से तान नामक ऋषि ने 77 गायें जल्द ही मांगी तथा अर्थ नामक ऋषि ने भी मांगी मायो ऋषि ने भी जल्द ही मांगी चतुर नौ ततम सुक्तम भाषार्थ ये पत्थर अभिशो शब्द करें हम यजमान उन शब्द करने वाले पत्थरों की स्तुति करते हैं हे ऋतजों तुम भी स्तोत्र पाठ करो जब आदरणीय एवं दृढ़ पत्थर सोम भिशों का एक साथ इंद्र के लिए सुनने योग्य शब्द करते हैं तब सोमपान करने वाले तृप्त होते हैं भाषार्थ ये पत्थर 100 एवं हजारों मानवों की भांति शब्द करते हैं और ये सोम संसर्ग से हरित वर्ण तेजस्वी मुखों से देवों को बुलाते हैं उत्तम कार्य करने वाले ये पत्थर यज्ञ में आकर अपने सुकृत से देवों को बुलाने वाले अग्नि के पहले ही भक्षणीय हव्य को पाते हैं भाषार्थ लाल वर्ण की वृक्ष की शाखा को खाते हुए श्रेष्ठ भोजन वाले वृषभो की भात ये पत्थर शब्द करते हैं जैसे पक्व मांस होने पर मांस भक्षण करने वाले तसन्न होकर शब्द करते हैं उसी प्रकार ये भी शब्द करते हैं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 स्रेष्ट रीति से गिरने वाले पत्थर अंतरिक्ष में सतत शब्द करते हैं म्रिगों के स्थान में गमन शील, कृष्ण म्रिगों की भात, सूर्य की सभेद किरण की भात, वे जल बिंदु नाच रहे हैं निष्पीड़ित सुखदायक सोम रस को ये पत्थर नीचे गिराते हैं मानो वे बहुद सोम रस धारण करते हैं भाषार्थ जिस प्रकार बलशाली बैल शकट के धूरे का भाग धारण करते हैं वैसे ही इच्छित फल वर्शक यज्ञ का भार धारण करने वाले ये पत्थर सोम के साथ रफ की धूरा को धारण करके रफ ले जाने वाले घोड़ों की भांति महान होते हैं जब वे सोम का ग्रास करते हैं श्वास के साथ शब्द करते हैं तब इनका वेगवान अश्वों की भांति ही शब्द सुनता है भाषार्थ 10 अंगुलियों से बद्ध 10 प्रकार के कार्यों का पटाश करने वाले 10 अश्वों की भांति सोम के साथ योजनाओं वाले 10 प्रकार के कार्यों को करने वाले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 भासार्थ सोम तुम्हें यज्ञ में इच्छित फल प्रदान करेगा तुम कदापि निराश नहीं होना तुम छीड़ नहीं होना अन्न आदि से युक्तों की भांति तुम सदा भोजन से तृप्त होते रहो पत्थरों तुम जिस यजमान के यज्ञ को सेवन करते हो धनवान पुरुषों की भांति उज्जवल तेज से युक्त एवं कल्याण प्रद होकर रहो भासार्थ हे पत्थरो तुम श्रम रहित शिथिल न होने वाले अमर अरोग एवं जरा रहित होवो तुम सदिव गतिशील दुष्टों का नाश करने वाले स्वयं अछिन्न बहुत बलवान तृष्णा रहित निहश्री एवं आदरणीय होवो भाषार्थ